देवी भागवत आठवां स्कंध रम्यक वर्ष में मनुजी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना जो पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्नादि से संतुष्ट रहता है जिसे जितने शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है वैसी इंद्रोल पुरुष को नहीं होती उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं ऐसे भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सदगुणों से युक्त होकर सदा निवास करते हैं किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है महापुरुषों के के आ ही कैसे सकते हैं? वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुक्ष बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि उनके जीवन का वह आधार होता है उसी प्रकार साक्षात श्रीहरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है उन्हें त्याग कर यदि कोई पुरुष घर में रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बलपन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं अतः असुरगण, तुम त्रिष्णा राग विषाद क्रोध अभिमान इच्छा भय दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि की आसक्ति को त्याग कर भगवान ऋषि के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो नारद इस प्रकार दानों राज पाप रूपी हाथियों के लिए भगवान को अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान करके पूर्वक निरंतर उनकी स्तुति किया करते हैं फेतुमाल वर्ष में भगवान श्रीहरि कामदेव के रूप में विराजते हैं वहां के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्रतनया भगवती लक्ष्मी है महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है ये भगवती लक्ष्मी आगे कहे जाने वाले इन स्त्रोत्रों से भगवान श्रीहरि की सदा उपासना करती हैं भगवती लक्ष्मी कहती हैं ओम हाम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषि के साय सर्वगुण विशेषर्विलितात्मने नाम, आकूतीना चिना चेतसा विशेषण चाधिपते कलाय, छंदो मयान्न मया मृतम सर्वयाय महसे ओजसे बलाय काय काम नमस्ते उभयत्र भूयात, जो इंद्रियों के स्वामी संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के आश्रय ज्ञान क्रिया एवं संकल्प सहित तथा इनके विषयों के व्यवस्थापक सोलह कलाओं से युक्त वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले अन्नमय अमृतमय एवं सर्वमय होने की योग्यता से संपन्न है उन मन इंद्रिय और शरीर के साकार विग्रह परम कमनीय भगवान कामदेव को ओम ब्राम ह्रीम धूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है भगवान आप स्वयं इंद्रियों के स्वामी हैं स्त्रियां अन्य लौकिक पति को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आपकी उपासना करती हैं किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा में असफल रहते हैं क्योंकि वे सर्वथा परतंत्र हैं प्रभो पति वही है जो स्वयं निर्भय रहकर दूसरे दुखी जन की सम्यक प्रकार से रक्षा करता है वैसे पति केवल आप ही हैं यदि कोई अन्य भी पति हो तो परस्पर भय की संभावना हो सकती है अतएव आप अपने प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते भगवान जो स्त्री आपके चरण कमलों की प्राप्ति न चाहकर किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए आपकी उपासना करती है उसे आप वही अभिष्ट वस्तु देते हैं जो समय पर नष्ट हो जाती है अतः उसे तो पछताना ही पड़ता है कभी न पराजित होने वाले भगवान मुझे पाने की इच्छा से इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा रुद्र आदि बहुत से देवता कठिन तपस्या करते हैं किंतु तो आपके किमलों की उपासना करने वाले के सिवा अन्य किसी को सहज में प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि मैं सदा आपके हृदय में रहती हूँ अच्छुत भक्तों के मस्तक पर शोभा पाने वाला आपका जो परम पूज्य चरण कमल है वह मेरे सिर पर भी सदा विराजित रहे ऐसी कृपा कीजिए पूजनीय प्रभो आप लाछन रूप से तो मुझे वक्षस्थल पर धारण करते ही हैं आप सर्वसमर्थ हैं माया द्वारा की हुई आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है